शैत्युति तो पर्रह्माप्ति हे वा हे का हेतु ब्रह्म भी तो ब्रह्मज्ञान पर साधने आनंद प्राप्ति साधने आनंद प्राप्ति आनंद प्राप्ति हेतु प्रतिपादन परम आनंद प्राप्ति हेतुत्व का प्रतिपादन प्रति में तात्पर श्रुति का रसो गई सह तैत रस लब्धवानंदी भवती इसमें तदयम एव वा वाक्य अर्थ से पठती इसी तैतर का वाक्य है उसको अर्थ से पढ़ते रसो ब्रह्म ब्रह्म ही रस है रसम लब्धवा आनंदी भवती रसो प्राप्त करके आनंद वाला होता है रस ही आनंद है इसे ब्रह्म प्राप्ति आनंद प्राप्ति एक सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म का लक्षण ये तरह निषेदमायाद आकाशस जो ब्रह्म उसी आत्मा से आकाश तस्माद् एतस्माद् आत्मना तस्तम ब्रह्म ही आत्मा है उससे आकाशिकुत्पत्ति हुई प्रकरणा ब्रमात्मशब्दाभ्याम अभिहत्मा असोरस रसो स रस सत्व तो से किसके लेना आदि में प्रकरण के आदि में जिसका आरंभ हुआ सत्य में ज्ञान अमन ब्रह्म और तस्माद, तस्माद आत्मशब्द गया ब्रह्म शब्द और आत्मशब्द कि कितने शब्द भाई ब्रह्मात्म शब्दाभ्याम दोनों शब्द से अभिहत जो कहा गया आत्मा असो रस हे आत्मा ही, रसा ही रसा सार सार आनंद रूप हे रसम हे वाइम रसन का से आनंद रूप ब्रह्म लब्धवा आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करके ही तो प्राप्त कैसे करना ब्रह्म हाँ ज्ञान है न ब्रह्म अहम अस्मी ऐसे ज्ञान हो तो प्राप्त हो गया और ज्ञान की निवृत्ति हुई तो प्राप्त है प्राप्ति आनंदी भगवती आनंद वाला हो जाता है आनंद रूप हो जाता है अपरिचिन्न निर से सुखवान भगवती परिचिन नहीं अपरिछिन्न है उसे बढ़कर के कोई सुख नहीं निरत से सुखवान हो जाता है इसी अर्थ को उत्तम अर्थम व्यतिरिक्त प्रदर्शन दृढ़ इसका व्यतिरिक्त अभाव कह करके दृढ़ करते नान्य था ब्रह्म रूप आनंद को प्राप्त करके ही आनंदी अन्यथा अन्य अन्य प्रकार किसी प्रकार आनंद नहीं हो सकता है निरत्य से आनंद अपरिचन्न आनंद प्राप्त होता है ब्रह्म प्राप्ति से ही अन्यथा का था तो ज्ञान विहे एक हम सिंह ब्रह्मी ज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने साधन एक हो जाए साधनाषन आनंदी न आनंदी होती आनंद नन्व मुख्य इष्ट प्राप्त अनिष्ट निवृत्ति प्रतिदन परा वाक्या प्रदर्शन अने के जरा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन पर वाक्य इष्ट है अपरिचन निर से आनंद ब्रह्म प्राप्ति अनिष्ट दुःख निवृत्ति प्रतिपादन पर वाक्य को देखा करके अन्य अन्याय व्यतिकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम अन्यवृत्ति प्रदर्शन में तात्पर्य सूची वाक्य है इसको देखाएंगे अन्याय व्यतिरिकाभ्याम अन्याय व्यतिरिक द्वारा ही कार्य का अनुभाव निश्चय होता है तत्सम कपाल सत्य घट सत्व ये अन्वय है कारण कपाल रहेगा तो घट बनेगा दंड सत्य घट सत्व दंडाभाव है घटाभाव है व्यतिरिक कारण के अभाव से कार्य का अभाव और कारण रहने पर कार्य रहेगा कारण सत्य कार्य सत्वम योग अन्वय अन्वय सहचार कारण कार्य दोनों का सहचार कारण रहेगा तो कार्य बनेगा कारण हो तो कार्य बना कारण कार्य का सहचार हुआ और कारण का अभाव हुआ तो कार्य का अभाव हुआ कारण अभाव कार्यभाव का सहचार कार्यभाव पूरा सहचर्य कारण रहेगा तो, तो, का तो, तो कार्य तो तो तो तो तो बनेगा कारण रहेगा दंड सत्य घट केवल दंड से घट बन जाएगा नहीं दंड सत्य घट जो कहते हैं तो अतिरिक्त व्यतिरित कारण सत्य उससे अतिरिक्त सब कारण है जो दंड आएगा तो घटा बनेगा नहीं तो घटा नहीं बनेगा ये अन्वय है कुलार सत्य घट सतम कुलार है दंड चक्र मृत नहीं है घट बन जाता है नहीं अन्वय में ये विवक्षित है तद तो व्यतिरिक्त सकल कारण कलाप रहते हुए तत् सत्य तत्स्यम कपाल सत्य घट सत्यम सद सत्य घट और सब कारण रहने पर भी धंड नहीं है चक्र नहीं है तो घटे नहीं, नहीं बनेगा ये को हुआ। इस अन्य व्यक्ति युति के, के द्वारा कार्य कारण नीचे होता है घट का कारण कपाल है चक्र है कुला राषव गर्धव से मिट्टी लेकर के घट बनाता है राषव पाक में है घट बनाते घटा बन जाएगा बन जाएगा रासव दिखाई चला गया तो घट बनेगा बनाएगा घट सत्य तो हो गया भाव आवे घटो अभाव हुआ नहीं राष्ट्र के चला गया तो भी घटो बन गया तो व्यक्ति के साहचर्य हुआ नहीं हुआ व्यक्ति के व्यभिचार हुआ कारण के अभाव होने पर कार्य हो गया तो व्यक्ति के व्यभिचार क्या होना चाहिए था कारण भावे कार्य अभाव यदि राष्ट्र कारण होता तो राष्ट्र नहीं पर घट नहीं चाहिए राष्ट्र नहीं पर भी घटो बनी गया इसलिए कार्य अभाव कारण अभाव में नहीं है व्यभिचार हो गया इसलिए रासव घट से कारण होना बहुत कुाल नहीं रहा घट बन जाएगा नहीं इसलिए कुलाल घट इसे अन्य व्यतिरिक के द्वारा कार्य कारण निश्चय होता है यहाँ भी दिखाएंगे अनर्थ का कारण ब्रह्म ज्ञान हो तो अनर्थ है कार्य हो गया अनर्थ कारण है ब्रह्म ज्ञान और तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो अनर्थ नहीं होगी ये कार्य कारण अन्य व्यतिरिका ध्यान अन्य व्यतिरिक दोनों के द्वारा अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन बात यदा उपनषक प्रतिष्ठां बिन्दते अभय प्रतिष्ठा अथ भवति यदा तस्य भवति इति स एक अतर कुरते अथ तस्वतीद्रनतीक्य पढ़ते हैं यदा एव साधक ये अनात्मय अनु अनिल है ब्रह्म अनात्म है उसका स्वरूप रहता स्वरूप रहित स्वरूप रहता स्वय आत्म अपने संबंधी नहीं है अनिरुपता है निर्वचन योग्य नहीं है किसी शब्द से कहने योग्य नहीं ब्रह्म अनिलय निलयन आश्रय जिसका कोई आश्रय नहीं ऐसा अभयम प्रतिष्ठान बिंदते अभयम ये आशा तथा तो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो जाता है अभय रही अहमअि जब इसे हो जाता है प्राप्त करता है अथत वो अभयम गय को प्राप्त कर देता है जब इसे ब्रह्मा में जो अदृश्य अनात्म अनुरूप ब्रह्म है उसमें तो अभय प्रतिष्ठित होता है अन ब्रह्म स्थिर हो जाता है तो प्राप्त कर लेता है ये हो गया प्रतिष्ठित ब्रह्म निष्ठा होगी तो अभय को प्राप्त कर ले अन्य होगी और कैसे के यदा हे वैसे तस्विन उदरम अंतरम एतस्मि ब्रह्मणि है एवं उथ अरम अंतरम करते उत का स्वी अरम का अंतर कृत अरम अभी उदरम का थ का स्थापित अरम तल्प अल्प भी भेद करता है भेद करेगा मतलब भेद बुद्धि करता है थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है मैं उपासक हूँ मेरे उपास्य से अलग है ये मैं जीव हूँ अल्पज्ञ हूँ सर्वज्ञ अलग है अलगे, थोड़ा सा भी भेद करता है मेरे से भिन्न कोई है कुछ भी थोड़ा भेद बुद्धि करता है तो अर्थ तस्वीर श्रुति कहती है थोड़ा सा भेद बुद्धि करेगा तो भय को प्राप्त करेगा अभैध ज्ञान हो तो अभय हो गया अभेद बुद्धि करे तो भय को प्राप्त किया भय का कारण हुआ अभैद ज्ञान भय निवृत्ति का कारण हुआ ये दो वाक्यों को पढ़ते है अर्थ से भयः प्रति विंदते स्निंद सो भय कुरते दथ भयः यदा प्रतिष्ठा बिंदते जाता है अथ सो अभय अस्तर चेस्ट ब्रह्मण य थोड़ा सा भेदबुद्धि करेगा अथ तर भेदबुद्धि करेगा भय प्राप्त करेगा संसार करेगा अस अयम अर्थ बताते हैं यदा, यदा काशी अस्टे ही, ही का किसकी प्रसिद्ध है विद्वानी की प्रसिद्धि विद्वत्सि प्रदर्शन करो निपातरोनिषद का वाक्य टीका में है उसका अर्थ करते हैं यथा का क्या अर्थ हुआ यस्मिन यस्मिन का ले ही।, ही का हो गया विद्वत प्रसिद्ध है प्रसिद्धि को दिखाने के लिए अव्यय एव, एव अनर्थ निवृत्ति उपाय नान्य नियमार्थ यदा ही एव जब ही अव्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा एव कौन से अन्य कोई साधन नहीं है अनर्थ निवृत्ति अन्य न यदा एव एव कारण से यदि अभ्य प्रतिष्ठा अतः अवय को प्राप्त करेगा यदा एव कार कण से इससे ही अनर्थ निवृत्ति होगी अन्य उपाय नहीं इसको नियम करने के लिए एव अवधारण आयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय क्या अभे, अनर्थ निवृत्ति का उपाय हो अभय अभय प्रतिष्ठा अनर्थ निवृत्ति का उपाय कहते अब हे प्रतिष्ठा भी कहेंगे अन्य नहीं स मुक्षुष का मुक्षुस्वुवगम्य समीपतरवर्तनी चूप ये समीपतर के कहा विद्वत अभवगम्य विद्वान का अनुभव विषय ब्रह्म अदृश्य का गोचरी इंद्रिय का विषय को अदृश्य कहा अनात्मीय कहा तो अनात्मी जो अपना संबंधी हो उसको आत्मीय कहेंगे ना न आत्मीय थी अनात्मीय स्वरूपत स्वियह स्वरूपत्व नियो तो नहीं अपने शक्य सा, नहीं वो तो स्वरूप ही अपना स्वरूप ही स्वीय तो अपने से भिन्न होगा जो अपना स्वरूप है वो स्वय है नहीं जो अपना रूप है वो स्वयं नहीं शवय तो अपने से भिन्न होगा स्वयं उसमें नहीं है अनात्मीय का अर्थ अनि निरुक्तम निर्वचनम निर्वचन है शब्द नभिधानम शब्द के द्वारा कथन यद निरुक्तम शब्द के द्वारा कथन निर्वचन नहीं होता है उसका ब्रह्म का इसलिए अनुक्तम तस्म अनिल आधार जिससे सब रहते है स निसका आधार नहीं है निलयन नाद्यम निर्णय ये तद अनिलयनम जिसका आधार कोई यही नहीं नीद्य तस्म अनिल से जिसका कोई आधार नहीं है ब्रह्म का आश्रय कोई नहीं है ब्रह्म तो स्वहिम अपने स्वरूप निश्चित है अथवा न महिम नहीं उसका कोई आधार नहीं है ये अनिलयन कहा, अभयम प्रतिष्ठा बिंदते यदा ये तस्मि अदृश्य अनात्म अनुति अनिलय अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अभय क्या है अद्वितीय है ब्रह्म अभय है क्योंकि द्वितीय भयती गृहधारण के नहीं भय तो द्वितीय अपने से भिन्न से होगा द्वितियादय हो अद्वितीय में भय नहीं है भय शब्दे नये भेद लक्ष्य अभयम का अर्थ अद्वितीय क्यों हुआ क्योंकि भय शब्द का अर्थ करना भय हेतु लक्षण से भय शब्द न भय हेतु भय का अर्थ होता है भेद का हेतु भेद हुआ तो भय शब्द से भेद लेना अभय का अर्थ भेद रहता अभिया प्रतिष्ठा विदते नय भेद अभय क्रिया विशेषाणी अभय तथा नीदे भय भय वेद का से भेद हेतु भय हेतु का भयशबेतुन भय हेतु भेद भय हो गया भेद यथय अन्ती प्रतिष्ठा ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है भेद जिसमें नहीं अभेद रूप स्थिति में स्थित रह जाता है प्रकर्षण प्रतिष्ठा है संशय रहित है ना जब तक संशय विपरीत भावना है तब तो प्रकर्ष स्थिति नहीं है संशय नष्ट हो जाए और विपरीत भावना देहादि महाम बुद्धि रो हो जाए तो प्रकर्ष स्थिति ये प्रतिष्ठा है ब्रह्मा अहम अस्मित अवस्थान संशय विपर रहित अहमअ्रह्म ज्ञान ही अवस्थान है ये प्रतिष्ठा है उसको करता है। करेगा? गुरु उसका साधन है गुरु उपति शिष्य गुरु के पास जाना आदि से श्रवण मनाना आदि से श्रवणादि के साधन शब्द विधि प्रणिपात पर सेवा गुरुपति प्रणिपात सेवा उपसत्यादि कृत्व श्रवण मन आसम करके प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है अवस्थान निष्ठा ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है अथ तस्थ अभयो होती अभयोग अथ तदनमें उसी समय ही स एवं विद्वान्त अभयोगता है अभय कायरहित भयर मुख्य रूप अद्वीत ब्रह्म मुख्य स्वरूप है ब्रह्म ही अद्वित उसको प्राप्त करता है ज्ञान होने पर सचिमुंड को सोचे कोई भी हो हमसे ब्रह्म संशय विपरीत रहित तो ज्ञान हो जाए केवल शब्द से तो कोई भी कह देगा मैं ब्रह्म हूँ ऐसे सुनना हमें ब्रह्म हूँ ये से नहीं ज्ञान जैसे में मनुष्य हूँ मैं स्थूल हूँ मैं पुरुष हूं ऐसे ज्ञान है ऐसे दीर्घ ज्ञान जब हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ मनुष्य नहीं हूँ ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान हो जाए शब्द से तो कोई भी ज्ञान में ब्रह्म ऐसे संशय रही तो। हमें अहम बुद्धि बिल्कुल नहीं रही, अहम कहते समय जिसे अहम बुद्धि इधर है ऐसा नहीं अहम कहते समय इधर नहीं पूरा व्यापक अहम अस्मी ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार विधि हो जाए ब्रह्म में तो ब्रह्म यदि जस्मिन काले ऐसे पूर्वक अदृश्य गुण के प्रत्येक अभिन्न है ब्रह्म और प्रत्येक अभिन्न है ब्रह्म जो अदृश्य अनात्म अनिरुक्त इत्यादि का तो अभय पद को प्राप्त कर लेता है अभय ब्रह्म निष्ठ अभय उदरम अंतरम भेद बुद्धि करेगा तो भय को प्राप्त करेगा उदर में उत अलग पद है अरम अलग पद है उदित निपाच है अभी शब्दार्थ अपी शब्द का जो से है उच्च का उच्च अल्पम, अरम अल्पम, उदरम का उदल्पम उसका अन्न करना अल्पमी अरमअप अल्पमप अंतरण करते थोड़ा सा भी भेद करता है भेद के से उपास्य उपासक आदि लक्षण में उपासक उपास्य ब्रह्म उपास्य उपासक आदि आदि से किसी प्रकार भेद करता है इसे लक्षण स्वरूप भेद करता है भेद करेगा क्या पश्यति भेद बुद्धि करता है भेद दिखता है कुरुत का बनाना नहीं कि भेद बनाएगा भेद भेदम कृत्यकार भेदम पश्यति ऐसे किस अर्थ हुआ कृतिका पश्यती कैसे धातु नाम अनेक अर्थ तो आ रहा का अनेक अर्थ है धातु पाठ में जो थोड़े थोड़े अर्थते है वो उपलक्षण अच्छा है बहुत अर्थ है इसलिए भेद भेद्य भेद बुद्धि करोती अतः तदानेमे तय भवति। जब भेद बुद्धि करेगा तो भय होगा तथा भेददर्शी न भेदम पश्यती भेददर्शी तस्वीर दृष्टि भेद दृष्टि वाले भय होता है भय कैसे संसार के संसार दुख प्राप्त करेगा ये, ये सूची वाक्य दिया अन्य व्यतिरिक्क के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान संशय तो ज्ञान हो जाता है तो भय को प्राप्त करता है और ब्रह्म ज्ञान नहीं थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करता है तो अनर्थ निवृत्ति दिखाया ज्ञान से ही इस वाक्य ने दिखाया ज्ञान से ही अनर्थ निवृत्ति अन्य व्यतिरिक्क के द्वारा दिखाया भेदर्शी नाम भयम भगवती दृढ़ी करेद तो। दर्शी को ही भय प्राप्त तो पता है भेद दृष्टि करने वाले को ही भय एक दृढ़ी कर इसको दृढ़ करने के लिए ब्रह्मात्मे कत्व तो ज्ञान रहिताना नाम अहमत सिंह ब्रह्म इसे ज्ञान जी को नहीं है ब्रमात्म एक, एक ब्रमात्मिक वही ज्ञान से शून्य वायुवादीनादर्शन पर वायुवादी को भी भय परमात्मा से भय करते है जब तक तो ब्रह्मात्मे का तो ज्ञान नहीं है जितने उच्च पद को प्राप्त करे तो भी भय होगा इसको दिखाने वाले वाक्य विशास्त वात पवते इत्यादि तैतरे वाक्य को पढ़ते हैं अर्थच पढ़ते वायु सूर्यो बंद्रो मृत्युन्तरे धर्म विजानो यस्मचर वायु हो सूर्य बन इंद्र मृत्यु मृत्यु पंचमी जन्म अंतरम करवा अन्य जन्मे में पूर्वजन्मे में भेद बुझ करके ही धर्मं जानो तो तो धर्म बीजान बीजान तो धर्म को तो ठीक जानते हैं बहुत पुण्य का फल है कोई वायु देवता सूर्य बन ही जी वही सूर्य बनंद्र देवता को प्राप्त करते है फिर भी जब तक धर्म जानने पर भी विशेष पद में स्थित होने पर भी अंतरंकृत वेद बुद्धि करने से अस्मत्या परमात्मा के भय से ही अपने कर्तव्य करते रहते हैं, परमात्मा के भय से वायुवृत्ति वायुदय जगत नियामक प्रसिद्धा जगत का नियाम के वाही सूर्य बनंद्र एवं पंचापी देवता सुर देवता है किंतु जन्मांतरिका टॉफिक जन्मनी धर्म धर्म अनुष्ठान क्या इष्टापूर्ता तो जानते इष्टापूर्ता धर्म और धर्म करने से फल प्राप्त होगा स्वर्ग आदि ज्ञान पूर्वक अनुष्ठित तो उपासना करके ऐसे धर्म इष्टापूर्ता धर्म किया है ऐसा होने पर विज्ञान का उपासना है अंतरम एक ही वन कह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मे भेदबुदी करेद्रमणो इसके परमात्मा के भय से वायु भयसे वायुवाद जन्म चलती वायुआद में अपने व्यापार में सदा, में रहते ही। सदा प्रवर्तन व्यापार में शन भयादस्ग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद्रश् वायुश्च मृत्यु ध्याप इत कठश्रुत यमेनोक्ता प्रसिद्धि दर्शय प्रसिद्ध है यमराज ने कहा न चिक भयाद अग्निस्तपति अग्निदेवता भी चपाती है भया तपति सूर्य सूर्य भी चपाते है भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु ये भी पंचमे यमराज दौड़ते ये भी दिखाया भय से ही दौते होते है तो। नरत शोकम आत्मवी इत्यादि उदाह ब्रह्मानंद ज्ञान से अनर्थ निवृत्ति हेतुत्व स्पष्ट ना इत आशंक तरती शोकम आत्मवीत आत्मज्ञाने शोक पार हो जाता है इत्यादि जो वाक्य दिया ब्रह्मान ज्ञान ब्रह्म अभिन्न आनंद रूप ब्रह्म है उसके ज्ञान ही अनर्थ का हेतु है साफ स्पष्ट नहीं ज्ञान होता है एक संग्रहण से तथा प्रतिपादन परं वाक्य पर उदाहरती स्पष्ट प्रतिपादन करने वाले वाक्य का उदाहरण देते ही आनंद ब्रह्मणो विद्वान्दी भेट कूत एक तमे तपेन्नुषा चिंता कर्मासृता ब्रह्मो आनंदो विद्वान कुत नीभे ब्रह्म के आनंद को जानने वाला ब्रह्म अलग आनंद अलग नहीं ब्रह्म के स्वरूप ही आनंद है वो कहते मेरा स्वरूप स्वरूप भिन्न है क्या आपका स्वरूप आपसे भिन्न या नहीं तो, सिर भी कहते मेरा स्वरूप ऐसे ही प्रयोग करते गौन प्रयोग कहा जाता है राहु और काट दिया शिवभाव को राहु और गृढ़ भाव का नाम केतुआ कहते राहु का शीर, रा, ही तो राहु है राहु कोई अलग उसका सिर है नहीं है सिर ही राहु है तभी तो राहु सिर कहा जाता है ये गौन प्रयोग ही मेरा स्वरूप कहते हैं मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप मतलब में ब्रह्म में ही में अलग मेरा स्वरूप कोई ब्रह्म नहीं तो फिर इसी प्रकार ब्राह्मण आनंद ब्रह्म के सर्वहूत दे उसको जानने वाला जो तो साक्षात्कार कर लेता है कुतच्च नीभे किसी से भय नहीं करता है ब्रह्म ज्ञान हो गया भय प्राप्त नहीं करता है एवम एवं ऐसा चिंता कर्माग्नि समृता न तपेट कर्माग्नि सम्भता चिंता न तपेट ज्ञानी को चिंता तपाती नहीं जो अज्ञानी है मरते समय में उनको चिंता होती है बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। जीव, जीवन काल में तो ऐसे करते कोई परिवार नहीं है अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं पुण्य पाप कोई चिंता नहीं हम नहीं मानते हम नहीं करते पुण्य पाप बहुत करता है और बहुत रोज होते क्या हो जाएगा क्या भोजन करें क्या लाभ है ऐसे से करेंगे हम तो परिवार पोषण करते अपने कर्म करते हैं विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार कहते हैं अंत में जो समय आएगा मृत्यु समय उपस्थित होने पर उस समय बुद्धि थोड़ी सी पहले तो खेलते खेलते मर रहा है मर रहा है जो मरने का समय है वो मरने का समय पहले भी नहीं मानता है जब कुछ नहीं करने के कष्ट प्राप्त करने का समय निकलने का समय उस समय थोड़ी तो बुद्धि खुल जाती है क्योंकि आगे दिखता है उसको आगे कहाँ जाएगा क्या जन्म प्राप्त करेगा और राजो लोहे के सकुड़ा लेकर के अस्त स्वस्थ लेकर आगे खड़े लेने के लिए मानने के लिए वहां से दिखता है नर्क जाएगा तो क्या क्या करेगा कैसे कैसे दान तव ऐसा करके नर्क में कैसे कैसे तैयार करे उसके लिए रखे जब आएगा तो वो कैसे कष्ट देंगे ये सब दिखता है आगे जन्म कहाँ जाएगा कोई पशु पक्षी बन जाएगा कोई सरकार बन जाएगा कोई कहाँ जाएगा वो कुछ थोड़ा अगले जन्म में का दिखता है उस समय छोटी भसारे के महम पाप करवम के पुण्यम ना करवम के पुण्य कर्म नहीं किया क्यों इतने पाप किया उस समय उसकी चिंता होती है किसको अज्ञानी को जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको चिंता नहीं होती है ये अज्ञानी को ही चिंता होती है ये कोई कहते हैं सुना था कोई व्यक्ति जीवन काल में अरण्य में जा के ये पशु मारता था मुर्गा आदि हरिण आदि पशु मारते है और मरते समय जैसे गोली के आओ जैसे ठो ठा ढो ऐसे ऐसे करते करते छठ छिट पिटाते हमारा सल लोग बोले देखो अभी उसको ही याद हो रहा है जितने मार रहा ना गोली से ऐसे उसको बड़ा कष्ट प्राप्त करे ऐसे ऐसे बोले चिल्लाए ऐसे किस को होता है बाहर से किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर उसको ताप होता है जिस समय इस कष्ट उसको बोलने का और नहीं सब उस पूछते है देखो तुम्हारे पुत्र आया देखो हमका आया अब क्या है देखो हम करो ये सब पूछते उसको तो कष्ट हो रहा है बहुत कष्ट हो रहा है इसको पूछते देखो तुम्हारे पुत्र आया देखो तुम्हारा नाती है उसके पास लेकर रखते है वो कष्ट उसको बहुत है ये बच्चे को लेकर देखाते देखो वो बोलने का कुछ सामर्थ्य नहीं बड़ा कष्ट है उसको बहुत ताप होता है इसलिए जिसे जी थोड़ा घमंड छोड़ करके सर्ण में चलना चाहिए मरते समय जो कष्ट आएगा वो कष्ट के समय कुछ काम चलेगा नहीं है घमंड नहीं चलेगा उस समय किसके न लोहो पास है न काले न स्नेह पास न ये दो पास है लोहो पास है न काले की तरफ से लोहा पास है बंधन और बंधु लोग क्या करेंगे स्नेह पास है। पास ये खींचते हैं उधर वो खींचते हैं, दोनों तरफ खींचा जाते हुए अपने को देखोगे क्या करोगे कुछ नहीं, नहीं है, इसलिए कहा ये चिंता होती है किन्तु तो ज्ञानी जब आत्म साक्षात हो गया मरते समय कोई चिंता नहीं होती जो ज्ञान नहीं है तो तो अवश्य ही चिंता है कर्माग्सा चिंता ऐसा चिंता ए तमेव तो न ज्ञानी को कष्ट नहीं देती कौन सी है? चिंता चिंता कैसे कर्माग्नि समृता कर्म ही अग्नि है अग्नि जैसे जिसको अग्नि जो, जो प्राप्त हुआ उसको जला देगी गर्म कर देगी ना अग्नि जल प्राप्त हुआ तो जल अग्नि गर्म कर देती है इसी प्रकार ये कर्म है ऐसा अग्नि जैसे ही क्या अग्नि जैसे पाप कर्म करेगा तो कष्ट देगा पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पुण्य कर्म कष्ट देता है ना नहीं करे तो कष्ट देगा पाप कर्म करेगा तो कष्ट देगा तो कर्म कर्म कष्ट नहीं देता है कृतम पापम कष्ट देता है अकृतम पुण्य वो क्या कि किमहम ना करवन क्यों पुण्य पुण्यकर्म नहीं किया ऐसे कष्ट होता है पाप कर्म किम हम पापम अ करवन क्यूँ पाप कर्म किया ये कर्म अग्नि रूप है उससे संभृता उससे संपादित जो चिंता ये कर्म से संपादित चिंता ज्ञानी को कष्ट नहीं देती ये तमेव न तपेद ज्ञानी को कष्ट नहीं देती अर्थात अज्ञानी को कष्ट देती है चिंता अश्वक बुद्धा आनंद